विद्या नारी बुधि नारी बुधि ना... बेरी मन नारी यानी बुधि बुधि मन मन बेरी है मन से मत चलता रहा है तो खाडे में गिर जाता है मन मन मन मतलब मतलब के अपना बेरी है तो कभी नारी बेरी मित्रजन दुश्मन बेरी को कहते नारी बेरी मिंत्रजन मंत्र कौन है क्यों शैतान है वो मंत्र बन के चलते चलो दारू वाले ठेके में चलो चलो क्या नाम कहीं पे चलो कोई भी जगह पे ठोकर खा जाए मिंत्र के मत है ना चली नारी बेरी मिंत्रजन विद्या और किसान विद्या है अकल में अकल होती है बुद्धि में अकल और चाहिए जो पैसा बंटवे में है। एक बना हुआ है थैली है उसको भी जेब के अंदर नीता ये बैठवा है <laughs> क्यों नारी बेरी मंत्रजन विद्या और किसान करने वाला आ कंप्यूटर क्या नाम मशीन है आप इनसे काम आप लोगे तो ये काम देगा इसके सारे नहीं है करने वाला वो कर्सनी के चाहे जात है खेती करता है मूँग बोए तो मूँग होगा तिल बहा तो तिल होगा गेहूँ बहाये तो गेहूँ होगा करेगा वैसा होगा विद्या और किसान इनको पल पल सारी है, पल पल में सारनी चाहिए पल पल सारी है। धान पान जजमान अन्न है अब रात को बरसे बारिश होगी कोठी में धान कीड़ों पड़ गयो तो उसमें इन पड़े हर चीज है धान पान ककरी है कोई प्याज है वो लहसन है उसमें कीड़ा पड़ जाए तो रात के समय सवेरे खराब हो जाए कहने का हर चीज को संभालने के लिए बोलो जब ये लानी पड़ी नारी नारी कुदरत कुदरत की गत नारी नारी नारी नारी, नारी रे आ कुदरत की गत नारी एक अक्षर को कुदरत की कुदरत की आप फंस गया ना ना तो निकलने में पाया ना छोड़ने में पाया तो उन्होंने अपना ताल नहीं छोड़ा हाहा कुदरत की गत नारी नारी रे आओ कुदरत की गत नारी ऐसे करके गविया अपने माहौल से उसको बजाना करता है उसको नाचना करता है उसको कुछ नकली है वो ऐसा खड़ा है ऐसे करता है हा हा कलता रहता आवाज़ नहीं करता ऐसे ही दिखावट करता है कोमे के अंदर भजन चल रहा है थोड़ा सा बोल का आ रहा निस्तारा है वो स्कूलों में पढ़ाई कराते हैं बाहर निकलते हुए बच्चे को कहते हैं भाई हमारे पास आओ जब तो पढ़ाई सीखो निकलने के बाद बच्चे आपस में मरो चाहे हम आपको कुछ नहीं कहेंगे ये शिक्षा देते हैं तो इसी सुनते हुए हमारे दिल में आई भाई शिक्षा तो नहीं मिलेगी निस्तारा उनका ज़्यादा है पढ़े लिखे को अच्छा मानते हैं गवर्नमेंट कहते हैं कि पढ़े लिखा कर दस्खत करो साइन कर दिया वो अच्छा है अंगूठे वाले को मारा मानते हैं पगड़ी वालों को पगल मानते हैं और माथे पर टोपी नहीं है पैंट वो पहना हुआ है बहुत अच्छा है उसकी साइन भी अच्छी मानी जाए तो ऐसे करके दुनिया में निगह नहीं है भाई पता नहीं कौन सी रैली में वो लोग लो राजी हैं ऐसा है दो राय है अंतर है हिंदू मुसलमिन एक ही थे यहाँ भी मुसलमिन बैठे हैं वो हिंदू में से बन करके बैठे हैं आए नहीं यहाँ का ये खुदा का नाम और राम का नाम से दोनों का अलग बदलाव से हैं उसके भाव अलग अलग हो गए क्योंकि एक दूसरे की सिकना नहीं है मनुष्य को देखते हुए जीता तो बोल रहा है तो मार दे तो कैसा बनेगा वो गिर जाएगा ना मारे से तो मार के फिर देखते हैं यार कैसा बन गया है पहले तो खड़ा था अभी मर गया साला अभी हिल नहीं रहा है ऐसे लोग हो गए तो दुनिया में बुद्धि तो पशु की तरह होगी पक्षी है वही अपने नेम से किसको देता है जीवन अपने निभा रहा है ऐसी तो ज्ञान की पकड़ हो रही है जिससे ध्यान में पकड़ नहीं हो रही ध्यान किधर है ज्ञान किधर है आप तो इधर हो आपका घर है वहां पे आपका मन चला गया तो ध्यान और ज्ञान दो तरफा होता है ऐसे भाव है जो भाव बदलने से मनुष्य का को, कोई मनुष्य पढ़ नहीं ऐसे करने से हमारी संगीत गुम हो गई आज के दिन कहते हैं कि लोग संगीत क्या है कहीं कहीं कहते ही है सुनते ही है बिल्कुल है ही ऐसा क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना उसको मिलन नहीं कुछ पाँच पैसे मिले उससे कुछ धाम नहीं रखा भाई इसके बगैर हमारा ये काम अटक जाएगा ये नहीं कैसी तो चुला ली गुआ लिया बज रही शादी हो गई जन्मदिन मना लिया जल जलमा है बच्चा उसी दिन के उसी दिन मनाया तो फिर भी मनाते रहते हैं और ये नहीं है शुद्धता नहीं दी हम लोग भी उस्ताद नहीं करते हैं हम लोग उस्ताद करते थे इसको पूछो उस्ताद की निशानी सुनाए पिया है जी मेरा बराबर पर बैठा मेरे असीज का पुत्र है इसको पूछे भी न उस्ताद की निशानी सुनाई नहीं होगी किसी ने गुरु की उस्ताद के उस्ताद से सीखा है पढ़ाई सीखी है वही भी गुरु है पढ़ाई की निशानी नहीं है उसके पास गुरु शिक्षा की गुरु बदलाए जो लोग भक्ति देशभक्ति के हैं सुरस्वती महा के जो वंदना है वो गुरु ने सिखाई है तो गुरु का चेहरा याद करके वो वंदना सुनाते हैं, हम मान जाएंगे कि गुरु की शिक्षा है गुरु करते थे गुरु नहीं करते हैं जब निर नुगरा है वो बेताला होगा बेसुरा होगा लय छूट जाएगी और उसको मान्यता नहीं मिलेगी सुर से नहीं बजाया जाएगा मुसलमान में हिंदू में सब में ही गुरु मुसलमान ने उस्ताद कहते हैं और हिंदू में गुरु कहते हैं गुरु और उस्ताद ये ही बात है मुसलमान का हिंदू गुरु है हिंदू का मुसलमान गुरु है दो रानी है आपको कौन कहे कि मुसलमान नहीं स्त्री पुरुष मेरे मूछा काटी हुई मैं मुसलमान हूँ मेरा धर्म मैं हिंदू का मान लूँ तो मैंने मूछा नहीं साफ करके ये एक एकदम ये पंचके सी रख लें तो मेरे को कौन कहेगा ये हिंदू है नहीं है धर्म नीति को मानी जाए धर्म नीति स्थाई है तो स्तर है तो ठीक है धर्म नीति इधर की इधर इधर की इधर कुछ कुछ नहीं इधर कुछ नहीं तो क्या है कोई किसी को मुसलमान नहीं है कोई किसी को कह नहीं सकता है कि हिंदू है आपके पास क्या मुसलमान की है क्या हिंदू की है निशानी नहीं है धर्म नीति अंदर तो हम क्या हमारा तो, तो, हम तो अल्लाह को है अल्लाह में सब का शीर है बेचा हुआ नहीं है और कलमा पढ़ते हैं नबी का नबी की करनी नबी कर गया उन्होंने अपना नाम रख दिया कि ला बिस्म्ला मोहम्मद रसूल सल अल वाल वसलम इतना ही उनका नाम रखा है कल में पर आधार किया है मुसलमिन हो गए मुसलमान का क्या कारण है कि उसमें चार क्वालिटी फ़क़ीर की है चार क्वालिटी अमीर की है जिसमें शेख सैद मुग़ल पठान चार तो है अमीर लोग मीर लोग जो ठाकुर कहते हैं मुसलमानों में वो राजनीतिक चलाएँ अपना गांव चलाएँ गांव के देश के मालिक हैं हम लोग फकीर हैं फकीरों में हैं हम लोग बढ़ाव नहीं करना चाहिए भई हम सारंगी बजाते हैं हम खान लोग हैं नहीं हैं खान साहब नहीं हैं हाँ हाँ वो गरीबों में से हैं चार फ़ीर है एक फ़कीर हम उसमें मांगता है दूसरा ही मांगता है तीसरा मांगता नहीं है हमको जाकर के दक्षिणा देनी पड़ती है वो बड़ा फकीर है जीवान सिद्धि है रसूल करीम के परिवार के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उसके भाई बंधुओं में से परिवार के हैं वो सैयद हैं पर आप बजाते हैं हिंदुओं के घर में अच्छी तरह से बजाते हैं जो कदर किया उसके घर पर अच्छी तरह से गाते हैं और बे कदर कदर नहीं जाना वहाँ पे थोड़ा बहुत दम डम किया फिर न्या के हां रहा न्या, ना के यहाँ है समझो या ना समझो हम इंग्लिश टूटी फूटी जो कह दें और अगला से हिंदी में नहीं समझे तो हाँ बहुत अच्छे आपके जिसमान तो हिंदू है हिंदू कदर किया तो उसको सुनाएंगे अच्छी तरह से कदर किया तो भाई को अच्छी बात सुनाएंगे और जो आप गाते भी खिंच गाएंगे रीज गाएंगे। सब आप उसके साथ हैं आप वाकफ हैं।, हैं देवता का गौ वीर लोगों का गौ दानियों का गौ खूबसूरतों का जो जिन्होंने मोहब्बत की ढोला मारवी मूमल महद्रा उसी के बारे में हम लोग गाते हैं सुंदरता की चीज़ें गाते हैं महफलों में गाते हैं गाते हैं पर सुने तो गाते हैं नहीं तो हम हमारे घरें ये ये जो आपके है, है। ये जो आपके तालुकात तालुकात तालुकात हैं इसमें कुछ फरक आया है, कुछ बदलाव आया, बदलाव आया आया आया आया आया है है है है है में बदलाव बदलाव कैसे ऐसा कि कभी कभी कानों में आवाज आते हैं नाश्त मानते हैं मुसलमानों क्या मानते हैं खराब है ये लोग ये अपने नहीं, नहीं। ये मुसलमानों के पहले नहीं आता था मेरे को खबर नहीं थी आता था मैं मैंने कुछ ख्याल नहीं किया था और अभी ख्याल हो रहा है कि लोग ये से मानते हैं भाई ये मुसलमान है ऐसा लग रहा है लगता है हम हमारे रंग में हैं हमारे खानदान अलग से हैं मुसलमानों से हम हमारी जो मिराज कौम है वो, वो परिये थी ना आसमान की जो इंद्र परी परियों के परिवार के हम लोग उनसे जुड़े हुए हमारा शब्द अजीजों में होता है आपस में नहीं होता है हम एक दूसरे बादशाह के घर में जाएंगे ना उसका पर्दा होगा ना तो हम लोगों को वर्जित नहीं करेंगे आप अंदर मत आइए अच्छा। हम हम लोगों को बेटा मानेंगे अच्छा। राजा महाराजा के घर में जाएंगे तो उसके घराने में ये मालूम है कि ये मिरासी है ये बेचारे अपने पुत्र की तरह हैं हम बीवी के पास जाके अम्मा ये दो मुझे खानाल मांग लो कपड़ा मांग लो पैसे मांग लो जो जो राजा की रानी साहब है उसको अम्मा कह के बतलायेंगे हम लोग अमारा नेम है राजस्थान में त्योहार होते हैं जहां आ, आम हाँ, सभा, सभा में गाया, तीज गाया, है गाया होली है, है, है, है दिवाली है और दोनों आके गाते हैं दोनों आके गाते हैं इस प्रथा में कोई बदलाव आ रहा जैसे मैं आपको में बता हाँ जब दोबारा दु, बराबर गा रहे हैं ना हाँ, हाँ। इस पास हिंदू है इस पास हम हैं हाँ। तो हमारी पार्टी मतलब तेज बढ़ती है हाँ। गाने में हाँ। हम क्योंकि हिंदू के गाएँगे ना हाँ। फर्क नहीं रखेंगे हाँ। वो वो दिल में ढील रख देते हैं हमारा गाना भाई हम हिंदू हैं हमारा गाना वो खिचड़ी हो जाती है उसमें वो सही नहीं गा सकते हम गाएंगे तो हम क्या क्यों फिक्र करेंगे कि हम मुसलमान हैं और हमको कहेंगे कि ये अपना अपनी चीजें हिंदुओं की ये अच्छा क्यों गाएंगे ये तो मुसलमान साले क्यों गाएंगे ऐसी ढील रखेंगे हम ऐसे तलवार की धार पे चढ़ेंगे चाहे भजन गाओ चाहे देवता का गाओ और हमारे पीरों का गाना है हम हिंदुओं में गाने में गाने में इतनी रुचि ली है कि हमारे पीरों का अभी तक सही नहीं गा पाए पैकंबर हुए अवलिया हुए उसको गाने में हमको दिक्कत आती है इसमें नहीं आती क्योंकि हमेशा गाते रहते <laughs> और ये इसलिए भी क्योंकि आपके जजमान हिंदू है पैसे उनके खाते हैं जिसकी खाए बाजरी उनके बजाय हाजरी <laughs> दो लाख चार लाख तो मक्का मदी नहीं जाए हम हमारे घर में ही बाल बच्चों को बुला करके वो खरात कर लेते हैं भोजन बना के अपना पाड़े को खौँगा खाना खिला करके और ये जगात निकल गई जगह जगह बैठे हैं उनकी खैर निकल गई और किसी के मात पिता है उसके दर्शन पाओ उसको राज़ी करो उसकी भाल करो उसके हेल्फ्रेम रहो राज़ी होकर के अपने को आशीष देगा तो उसको मान लेते हैं अपना क्या नाम मक्का मदीना और मदीने में कहते हम लोग गाते हैं ना कि मक्के मदीने सजदर जाना तस्वीर चाना गरीब बनना दो रंजा दो जहां रंज करना दिल बज कलमा यादव और नहीं को पढ़ना नमाज़ से तेरे हाजर नाजरम रोज़े मोबल मिलना रोज़ा रोज़ा रखते हैं भूख मरते हैं जो खुदा था ऐसा थोड़ा ही कहते हैं कि भूख मरो आत्मा अलग है समझ अलग है शरीर अलग है समझ अलग है तो हम लोग सबों को समझाते हैं इसे हमारे पास में ज्ञान की प्रगति रहती है ज़्यादा रोज़ा नहीं रखते आठ पाँच चार सोलह बारह दस इतने रखते हैं कोई जिद रख लें कोई किसी की हेल्फरे ज़्यादा बाल बच्चे वाले हैं उठ करके उसे ही करा लें तो आराम से बैठा रहे तो उसको रोज़ा रखना तीस रोज़ा रख लेते हैं ज्यादा भूख मरने की आदत नहीं क्यों हिंदुओं का पाव है हिंदू बात में भूख नहीं मरते अब मैं क्या कहता हूँ कि जो बुद्ध था ना वो चंद्रमा का पुत्र बुद्धिहीन थी उसकी क्योंकि भूख मर मर के <laughs> आवाज ज्यादा रखा आज मेरी आवाज है आज ही आवाज़ है आज ही आवाज़ है, है जब कहते हैं से सूरदास के भजन में के आ, आ, भजमन दत्सुतापति चरण दास हो गमन हे राधे प्यारी उड़गन पति सुतहीन राधे राधा जी बैठे हैं भवन में जब कृष्ण भगवान अपने गुरु पे चढ़ करके राधा जी को दर्शन के लिए आए थे राधा जी उठ करके बाहर नहीं आए तो बार बार राधा तो इधर चला जाए दोबारा गुरु आता है राधा तो आगे चला जाए राधा बार बार पुकारे तो आए नहीं जब कहा कहे भज राधे प्यारी उडगन पति शुद्धहीन उडगन नाम तारा को जिसका पति चंद्रमा चंद्रमा का सुत बुद्ध उसकी बुद्धहीन थी जब कहते हैं बुद्ध की भूख से बुद्ध की शुद्ध हारी है भूख मर मर के बुद्धि शुद्ध सुथ, भूल गया था भूख से बुद्ध की शुद्ध हारी है भूख से कामणी काम तस देते हैं स्त्री होती है घर में वो हर कोई काम करती रहती है सारा दिन काम करती रहती है बर्तन भाडे लीड़े लाड़े कुछ भी करो बारी झाड़ी साफ सफाई भूख से बुद्ध की शुद्ध हारी है भूख से कामणी काम तस दे से भूख से ब्रह्मा का वेद हटते वेद बढ़ा नहीं जाए भूख मरता है भूख आ गई तो भेद के पास में नहीं जाएगा भूख भूख से राज का तेज धरते हैं कवध बना के है कि पिंगल कहे राजा भूख तीन लोग से निरी तीन लोग में घूमो कौन सी चीज दूर रही है भूख दूर रहेगी भूख मरता है उसको तीन लोग चार लोग कुछ नहीं ऐसा <laughs> है तो हम लोग ऐसे समझाते हैं लोगों को कि भूख मत मरो धर्म नीति अच्छी रखो खुदा का नाम लो राम का नाम लो अपना काम करो जैसे को अपने मेहमान आ गया में जाए परिवार के मालिक है वो किसी की सेवा करो वो अपना धर्म हो गया अपना पुण्य हो गया अकेला है शामी है पहाड़ों में जा करके बैठ गया खाली उसको मरना ही है और कुछ नहीं <laughs> भगवान मिलो या <जा>, अल्लाह मिलो <laughs> ऐसा है आ, जो आपको है। आ, बहुत पसंद है ठीक हाँ कबीर क्या कि पसंद को तो सभी पसंद है hmm. कोई और निर्गुण कभी हाँ है ना उत्तर पसंद है चार वाणियों का hmm? चार वाणी पराती मदावे उत्तर पसंद प्रसन्न प्रसन्न उत्तर दिया पसंद पूछा पसंद प्रश्न पूछा उत्तर दिया कबीर के और गोरख के बीच साधु कौन सुन चलाया साधु कौन सुन चलाया सुन हाँ। हाँ। के के गम जान पहचान पहचानते गम गम आगे निगम गम निगम आगे शून्य जहां कुछ नहीं, नहीं। जोग था हाँ हाँ हाँ ठीक है जो बाद में धुन बजाई थी हाँ, बात करके वहाँ हाँ, वो गुंड मलार था मलारी मलारी थी मलारी, मलारी। हाँ वो किताब है ना आपके पास नहीं दिया हाँ वो है अरे मैं लड़के के पास इसको मलारी बोलते हैं सारंग में पंचम बोलेगी ठेराव में उतार में इसमें मध्यम बोलेगी mm -hmm. हम्म ठहराव है ना उतार yeah, चढ़ाव हाँ, <laughs> छ मदारी कई ओ जी आओ जी पुणे स्थान मधारा और कई ओ जी घर बिखरी ने जानी आहो मैं खा प्रकट खोलो चारु बाणी अरे साधु कौन सुन चला आया सुन से कौन आया कबीर जी पूछ रहे गोरख जी को अरे साधु कौन सुन चला आया सुन्ये। कौन चला आया चला आया ऐसा कौन पुरुष था जीव था जो सुन घर से आया सुन घर शहर शहर घर वस्ती कुण सुता कु जागे लाल हमारे हम लालन के तन सुता ब्रह्म जागे शरीर तो सोता है ब्रह्म जागृत है अपन जागृत बैठे हैं ना हाथ पांव सब सो रहे हैं नेत्र खाली खुले हैं शरीर पूरे सो रहे अपने अंग में सिर्फ अपना ब्रह्म ब्रह्म जागा है क्योंकि तो कौन स्थान परागा कहिए कौन स्थान परा का कही है? बानी की बात पूछी है <द्णागी> बानी धाम घराना है घर है बॉडी में शरीर में <द्णागी> कहां पे परा है परा परा परा कहाँ पे उसका घर है कौन स्थान परा का कही कौन घर पछनती जानी कौन घर पछती परा नाव कंवल हृदय कंवल कंठ कंवल जिब्या कंवल ये चार चीजें हैं उपतन करने वाली सांस घर गा, यह हाँ सुंडी पे है परा तो कौन घर बचंती वासा परा बच्चती मदाक है बेखरी प्रकट खोलो चारू बाणी साधो कौन सुन चलाया कबीर जी पूछ रहे हैं गोरख जी को तो कौन कौन स्थान मदा का कही है? कौन स्थान मदागा कहिए कौन घर बेखरी जानी कौन कौन घर बेखरी भाषा कौन घर बेखरी भाषा कह दो पूरे जानी साधो कौन सुन चलाया प्राप शक्ति मदा बेखरी प्रकट खोलो चारो बानी साधो कौन सुन चलाया फिर कहते हैं कह कबीर हा रामानंद सत गुरु पुरा मिलिया रामानंद संत गरु मिलिया साची शैन लखानी कहत कबीर सुनो भाई साधो ओ कह दो पूरे जानी कौन सुन चलाया आया प्राप सती मदा बेखरी चारों की हाँ कह दो पूरे जानी पूरी बात की निगाह हो तो मुझे कहना पूरी जानी। पूरी जानकारी हो तो मुझे कहना जब दूसरी वाणी में कहते गोरख जी जवाब देते हैं माधवी खीरी पना पी मधवी तो वाली गेटी खोली चारू मारी आ छंदे a <laughs> साधो बेगम सुन चलाया परापच्ती मदा बेखरी चारों की राम लखानी मर्यादा प्रसन्न श्री रामचंद्र जी जिन्होंने लिखी थी तो उन्होंने कबीरराज जी ने गोरख जी ने बात सुनाई भी उन्होंने रामचंद्र जी ने लिखी थी कोई हम भी गवाही लगी इस बात की गवाही लगी भागवत गीताओं में सबने छपी हुई है चारो की तो ए, चारों की राम लखानी साधो बेगम सुन चलाया तो नाभ कमल परा का कहिए हृदय हृदय जानी जापछती मदा बेगरी प्रगट खुली चारू बाणी अरे साधो चारों की राम लखानी परापछती मदा बेगरी चारों की राम लखानी साधो बेगम सुन चलाया तो के कंठस्थान मदा का कहिये प्राप सति मदा बेखरी कंठस्थान मदा का कहिये जिबा बेखरी जानी जिब्या कंवल जिबास्तान बेखरी भाषा कह दिया पूरे जानी साधो भाई चारों की राम लगानी प्राप सती मदा बेखरी प्रकट खोली चारों बाणी चारों की राम लगानी साधो वेगम सुन चलाए गुरु मच्चंद्र पूरा मिलिया साची शैन लखानी गो कहे गोरख सुनो भाई साधो बेगम सुन चलाया अरे साधो बेगम सुन चलाया गम बेगम जिसके गम नहीं उन उनसे सुन बेगम था वो सुन से जा करके कर आया गम भी नहीं गम था उससे आगे बेगम था बेगम सुन से आया इस प्राणी की गम नहीं बेगम यह है इसको भगवान ही पकड़ा था ये ये बेगम तू प्राणी ऐसी आ मैं दुनिया को खलकता हूँ और इंसान बनाता हूँ तू इसमें आ करके बैठ जा तो अपन ये ऐसे रूम में घुसे ना इसी तरह एक एक आदमी को भगवान साथ में आकर के देख इतना महल तेरे को बताता हूँ ये पानी पीने के लिए ये दूध कहा शरबत पीने के लिए इतना मेवा मिशान बाग बगीचा लगा के रखा है इस रूप में तुम बैठा रहे तेरे को दिक्कत है कि नहीं सोना खनाई पलंग है ये दूसरा ऐसे कांचे हैं सब धनमाल माल यहाँ हैं कहा नहीं जाना है आप भोले सी आ, आ तो देख ऐसे देखते देखते देखते नींद ले ले सो रहा तो अपने आप वो भगवान तो किधर से चला गया तो अभी तक अपने को तृष्णा तृष्णा ही तृसना है क्या चाहते हैं मन खाना खा लिया गाना सुन लिया कपड़े पहन लिया नींद ले ली स्नान कर लिया भाई बंधुओं से मिल लिया अब नींद भी आ गई उठ गए अब क्या करें चिंता ही लगी रही है ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे चिंता मिट जाए जो अपने को ठगा के इस रूम में बिठाया था वो मिले तफ़ात करें सच्चा सही वो अपना इसीलिए भाग दौड़ रही है इसी के वजह से ही है दुनिया खलकी भगवान ने कहा हे बेगम तू आजा सुन से आया है तुम मेरे पास आ तो थोड़ा मैं दुनिया को खलकता हूँ मुट्ठी भर के फेंक दिए कण कण छोटे छोटे कोई बड़े हैं कोई छोटे ऐसे बना के रखे है खुदा की कुरते हैं राम भगवान की कुदरते हैं कबीर जी महाराज ने उसको गाया है पूरे संत